भागवत कथा दसम रुक्मणी जी ने कहा कमलैन आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती कहाँ तो अपने अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान और कहा तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृतिमय जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामिन आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ हैं परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं तीनों गुणो रूप राजा है मानो आप उन्हीं के भय से अंतकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं परंतु वे राजा कौन हैं? यही है दुष्ट इंद्रियां। इनसे तो आपका वैर ही है और प्रभो आप राज सिंहासन से रहित हैं यह भी ठीक ही है क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञानांधकार समझ कर दूर से ही धुत्कार रखा है फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते यह बात भी निसंदेह सत्य है क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नरपशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते और हे अनंत आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएँ जब प्रायः अलौकिक ही होती है तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हो इसमें तो कहना ही क्या है आपने अपने को अकिंचन बतलाया है परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं भेंट देते हैं वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते जो लोग अपनी धनाज्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं वे न तो आपका भजन सेवन ही करते और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं जगत में जीवन के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों और साध्यों के फल स्वरूप हैं विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वसीभूत हैं वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की परंतु किन भिक्षुकों ने उन परम शांत संन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है मैंने अदूरदर्शिता से नहीं इस बात को समझते हुए आपको वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं मैंने जानबूझ उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसीलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भावों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है फिर दूसरों की शुष्पाल दंत या जरासंध की तो बात ही क्या है सर्वेश्वर आर्य पुत्र आपकी यह बात किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं क्योंकि आपने केवल अपने सारंग धनुष के ठंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे कमल नयन आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है प्राचीन काल के अंग पृथु भरत यजाति और गए आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर राज अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो भगवान आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्णन करे जो सदा मृत्यु रोग जन्म जरा आदि भयों से युक्त है कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती प्रभो आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्णन किया है मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े इसकी मुझको परवाह नहीं है मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों के शरण में रहूँ अच्युत शत्रुशूधन गधों के समान घर का भूझा ढोने वाले बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिषपाल आदि राजा लोग जिन्हें वरण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है उसी अभागिनी स्त्री के पति हो जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देव देवेश्वरों की सभा में गायी जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है ऊपर से चमड़ी दाढ़ी मूंछ, रोए नख और केसों से ढका हुआ है परंतु इसके भीतर मांस हड्डी खून कीड़े मलमूत्र कफ पित्त और वायु भरे पड़े हैं इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है जिसे कभी आपके चरणारविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है